पतंजल योगसूत्र समाधिपाद भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम उन्नीस यह समाधि यदि परवैराग्य के साथ अनुष्ठित न हो तो वही देवताओं और प्रकृति लीनों की पुनरुत्पत्ति का कारण है भारतीय दर्शन प्रणालियों में देवता कुछ उच्च पद विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं भिन्न भिन्न जीवात्मा एक के बाद एक इन पदों की पूर्ति करते हैं पर इनमें से कोई भी पूर्ण नहीं है श्रद्धा विर्य, स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेशम बीस दूसरों को श्रद्धा अर्थात विश्वास विर्य अर्थात मन का तेज स्मृति समाधि अर्थात एकाग्रता और प्रज्ञा अर्थात सत्य वस्तु के विवेक से यह समाधि प्राप्त होती है जो लोग देवता पद या किसी कल्प के शासनकर्ता होने की भी कामना नहीं करते उन्हीं की बात कही जा रही है वे मुक्ति प्राप्त करते हैं तीव्र संवेगा आसन्न इक्कीस जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिए यह योग शीघ्र सिद्ध हो जाता है मृदु मध्याधिमात्र तथोपि विशेष बाईस साधन की हल्की मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है ईश्वर प्रणधाना द्वा तेईस अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति से भी समाधि सिद्ध होती है क्लेश कर्म विपाकाशय अपरा पुरुष विशेष ईश्वरः चौबीस दुख कर्म कर्मफल और वासना के संबंध से रहित पुरुष विशेष ईश्वर परम नियंता है हमें यहाँ फिर से स्मरण करना होगा कि पातजलि योगदर्शन साख्य सांख्य दर्शन पर आधारित है भेद केवल इतना ही है कि सांख्य दर्शन में ईश्वर का स्थान नहीं है जबकि योगी गण ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं ईश्वर को मानने पर भी योगी गण ईश्वर संबंधी सृष्टिकर्तित्व तो आदि विविध भावों की कोई बात नहीं उठाते योगियों के ईश्वर से जगत के सृष्टिकर्ता ईश्वर का बोध नहीं होता वेद के मतानुसार ईश्वर जगत सृष्टा है क्योंकि जगत में सामंजस्य देखा जाता है अतः जगत अवश्य एक इच्छा शक्ति की ही अभिव्यक्ति होगा योगीगण ईश्वर का अस्तित्व स्थापित करने के लिए अपनी एक नए प्रकार की युक्ति काम में लाते हैं वे कहते हैं तथा निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम पच्चीस औरों में जिस सर्वज्ञत्व का बीज मात्र रहता है वही उनमें निरतिशय अर्थात अनंत भाव धारण करता है मन को सदैव अति बृहत और अति क्षुद्र इन दो चरम भावों के भीतर ही घूमना पड़ता है तुम एक ससीम देश की बात भले ही सोचो पर वही भावना तुम्हारे भीतर असीम देश का भाव भी जगा देगी यदि आंखें बंद करके तुम एक छोटे से देश के बारे में सोचो तो देखोगे उस छोटे से देश रूप वृत्त के साथ ही उसके चारों ओर अमर्यादित विस्तार वाला एक दूसरा वृत्त भी है काल के बारे में भी ठीक यही बात है मान लो तुम एक सेकंड समय के बारे में सोच रहे हो तो उसके साथ ही साथ तुमको अनंत काल की भी बात सोचनी पड़ेगी ज्ञान के बारे में भी ठीक ऐसा ही समझना चाहिए मनुष्य में ज्ञान का केवल बीज भाव है पर इस क्षुद्र ज्ञान की बात मन में लाने के साथ ही अनंत ज्ञान के बारे में भी सोचना पड़ेगा इस प्रकार हमारे मन की गठन से ही यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक अनंत ज्ञान है इस अनंत ज्ञान को ही योगी गण ईश्वर कहते हैं